पाठ अट्ठाईस बुरी आत्माओं का निकाला जाना सत्य प्रभुषु के पास शैतान और उसकी बुरी आत्माओं के ऊपर सामर्थ है बाइबल आय जब कभी बुरी आत्माओं से ग्रसित लोग प्रभु को देखते थे तो वे उसको सामने गिरकर कर चिल्लाते थे तुम परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो मरकोज तीन ग्यारह परिचय प्रभुषु ने यह साबित किया की कि उसके पास चंगाई देने पाप क्षमा करने और बुरी आत्माओं पर अधिकार है आज हम देखेंगे कैसे प्रभु यु ने अपने अधिकार को शैतान और उसकी बुरी आत्माओं पर दर्शाया मरकुस पाँच एक ऐसी पाँच और वे झील के पार गिर के देश में पहुंचे और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें शुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकड़ों से भी न बाह सकता था क्योंकि वह बार बार भेड़ियों और सांकड़ों से बांधा गया था पर उसने सांकड़ो को तोड़ दिया और भेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था वह लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था यह आदमी पूर्ण रूप से बुरी आत्माओ ऐसी ग्रसित था और गुफा जो कब्र के लिए होती थी उसमें निवास करता था लोग उसे बांधने की कोशिश करते थे किन्तु वह तोड़ दिया करता था यह असहाय व्यक्ति स्वयं को अपने आप को शैतान और उसकी बुरी आत्माओं से मुक्त नहीं करा सका आत्मिक रूप से हम भी शैतान के अधिकार में हैं और हम भी अपने आप से शैतान के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते जिस प्रकार से शैतान उसकी बुरी आत्मा इस व्यक्ति को नाश कर रही थी इसी प्रकार वह हमें भी नाश करना चाहती है मर कुछ पाँच से आठ वह को दूरी से देख दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे सब ऐसी चिल्लाकर कहा हे hey यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र मुझे तुझसे क्या काम मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे क्योंकि उसने उससे कहा था हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में निकला बुरी आत्माएं जानती थी कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है वे प्रभु यीशु से भय खाती थी क्योंकि ऐसा ना हो कि वह तुरंत उसे नरक याग में भेज दे जो उनके लिए आरम से तैयार की गई थी किंतु परमेश्वर के अनुसार शैतान और उसकी बुरी आत्माओं को नरक में पहुंचाने का समय नहीं आया था प्रभु के पास शैतान और उसकी बुरी आत्माओं के ऊपर सामर्थ है और वे एक जानती थी इसीलिए वे प्रभु के सामने खड़ी नहीं हो पाती थी मरकुस पांच नौ से तेरा उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है क्यूँकी हम बहुत है और उसने उससे बहुत बेनती की हमें इस देश से बाहर न भेज वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था और उन्होंने उससे बीनती करके कहा कि हमें उन सूरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। तो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई दो हजार का था कड़ाके पर ऐसी फटक झील में जा पड़ा और डूब मरा वो आदमी केवल एक ही से नहीं परन्तु कई आत्माओ ऐसी ग्रसित था जब प्रभु ने उन आत्माओं को सादमी से निकालकर सूरों के झुंड में भेजा तो वे पहाड़ से कूदकर झील में डूब गए मरकुश 14 से 20 और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए और ऋषु के पास आकर वे उसमें सेना समायी थी कपड़े पहने और सचेत बैठे देख डर गए और देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्मा थी और सूरों का पूरा हाथ उनको क्या सुनाया और वे उससे बीनती करके कहने लगे कि हमारे सीवानों से चला जा और जब वह पर लगा, तो वह जिसमे पहले दुष्ट आत्मा थी उससे विनती करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे परंतु उसने उससे आज्ञा नहीं दी और उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए है वह जाकर दिग पुलुष में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए और सब अचंबा करते थे प्रभु यीशु ने इस व्यक्ति को बुरी आत्माओं के अधिकार से आजाद कर दिया केवल यशु आपको शैतान के अधिकार से मुक्त कर सकता है लोग प्रभु यीशु के द्वारा मुक्त कराए गए व्यक्ति से बढ़कर शुरों की चिंता करने लगे आप किस बात के बारे में चिंता करते है इस दुनिया की या कैसे प्रभु आपको शैतान के अधिकार ऐसी मुक्त करा सकता है मर कुछ छह तिरपन ऐसी छप्पन और वे पार उतर कर गणेश में पहुँचे और नाव घाट पर लगाई और जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को घटोलों पर डालकर जहाँ जहाँ समाचार पाया कि वह है वहाँ वहाँ लिए फिरे और जहाँ कहीं वह गांव नगरों या बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रख उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के अंचल ही को छू लेने दे और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे यशु ने उस व्यक्ति को कुछ काम करने के लिए दिया उसने इस काम को किया जब यीशु वापस आया बहुत लोग यशु से मिलने के लिए निकले व्याख्या पर यीशु के पास बुरी आत्माओं के ऊपर सामर्थ है जब लोग प्रभु आरोप विश्वास करते हैं तो उन्हें इन अदृश्य आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है